प्रभु स्री स्री। श्री श्री कृष्ण कृपार श्रील प्रदेव सम्य वर्ग कृपी माना कि श्रीमद भगवत षठ स्तंभ

्रमेतीश्यपर संपा कश्यप जड़े गृहस्थि ऋषि अर्थ संस्कृत ऋषि मान शब्द ज्ञान अर्थ रही ज्ञानी

तत्व कौन प्रकृत वस्तु कौन से जो गृहस्थी बहुत समय तपस्या रोले ज्ञान लाभ कर दुख लगुला दुई भले बहुत विपद दीदी भी शुणु दीदी किसुविधा पकई चाहते

परस्पर को सा दरकार स्वामी स्त्री हई पारती भाई भाई पारती कि स्वार्थ कमना जो स्वार्थ गोन स्वार्थ बोले कहुए प्रशंसनीय दीदी सेवा भाव टी भल था कि उद्देश्य

से चाहते एक पुत्र जी इंद्र को भर पुत्र को, को बताएं कस्युति प्रतिश्रुति, प्रतिश्रुति अर्थ न से केवल मोहरे एट करोर नायक दीदी सेवा भाव को देखी दीदी सेवा भावना

प्रसन्न ही स्वार्थपुर लोक सीना अंत्य स्वार्थ नहीं भूल जाती ज्ञानी लोक मान से उपकार सीटा केमरण हों महत् पुरुष व श्रेष्ठ व्यक्ति लक्षण हूँ किए कत बड़ मनीष भल मनीष तार कृतज्ञ हृदय रू जना पड़े

कृतज्ञ हृदय अर्थ से जहां निकट रही सेमती ना मनुष्य पशु को देखते पशु को खाया दूसरी किसी दिन पालन पोषण कर मनुष्य गुण द्वारा प्रभावित हो जास्मरण

पितामाता उपकार करते बंधु बांधवरी भगवान अकृतज्ञ सुख शांति पाइन कश्यप ऋषि कृतज्ञ हृदय स्त्री बस हे सी निज्को दिक्कत कर स्त्री बस हे गलींद्रिय

संयम कर पारे स्त्री को बहुत भल पाई से प्रतिश्रुति दे प्रकृत सत्य ना दीदी बहुत सुंदर सेवा करपट रखी दीदी यू बुझीपारायिक हृदय गोटे जार हृदय सरल छोट पीछ कता कह सी कह हाँ सत

छोट पिला देखिए भूत अच्छे कह हाँ मे भूत अच्छे माँ कह कश्यप सरल भाव विचार करेले नई नाई नाई दीदी सेवा करें भल काम करगवान सेवा करीन कामना कर

यन जन एगुड़िक मगर भगवान को पूजा करवा कर हीन कामना कारण भगवान को न मगिले भगवान देवे जी पशुपक्षी मान को भगवान दौंत रावण तो भगवान को मान नीरण्यश्यप तो भगवान को मानुन तक धनब न सेवा करीन कमना करवा ठीक ना

दीदी सेवा कले प्रसन्न प्रसन्न कले कितु प्रार्थना कले हे स्वामी मत गोटे पुत्र दियंत जी इंद्र को बद कर बहुत दुखित कितु कश्यप चिंता करवर फलटा देवी ना कश्यप डायरेक्ट मना करते ना मुल देवी

प्रतिश्रुति मैंने प्रवेश करदे मुझे पापा कर हृदय पर मना नहीं तुम्हें जो कह तुम मोर सेवा करें पुदेवी जो इंद्र को मारे गोटे भूल कम कर दे

बहुत विज्ञ व्यक्ति ना आवा भी करवार फल मत दबार अच्छे इंद्र मरबार नाही दुटा को मत बास कर इंद्र मरण हबनी मो स्त्री जो सेवा कर फल मिल से फल कौन सी जाए पुत्र जेकि इंद्र को मारे सीटा हबनी

सी मोर सेवा मुझे ऋषि मुझे एभली एक उपाय देवी जो द्वारा हृदय शोधन हाँ अग को भल मनीष करवा साधुसंत मान को लोक मैंने ये भल पाती जहा कहते भगवान भाई आदर कर संस्पर्शी बहु लोक जीवन पर

साधु संगमा कश्यप ऋषि चाहूल पर सब ग्रहण शक्तिशर ग्रहण करने शक्ति रही दरकार जो कहते हैं

ग्रहण करधार जीवन गढ़ी तोली हुए ना

पर जीवन को गढ़को गोटे धर्म अनुषान को भी गढ़िया विचार आगे भगवान आश्रय नहीं आमको एक सुंदर विचार शास्त्र हिसाब से बचा उचरण पड़ो मत भल लगुन अर्थ आप स्त्री को भलती अर्थ तार अर्थ नराब लोग आपड़े गचार धारा हो जाए

ताको पर चेस्टा करते घृणा करवाज भल पाटा कष्ट से जगत रे घृणा करने को भल पाते घृणा करोस देखूना आपठी पांच लोक बसवे भल लोक किए पचरा जाए किए आपुर भल लोक कह लोक कहीपर किए भल लोक जी कह खरासा नजर पड़ज हाँ से पैंट पिछले से खराब लोकटा से पान खाऊ खराब लोकटा

चश्मा पिंजी से खराब लोकटा गोटे घृणा घृणा गोटे स्वाभाविक जीव सागे साफ भागदब ना जन भल लोक अगर जन को भल लोक कह बहुत कष्ट बहुत कष्ट हृदय कभी चाहे ना जो हृदय परिष्कार सरल

से अन् कश्यप गोटे सैड देखुच्च दीदी सैडुच करते कश्यप पक्ष कश्यप दीदी जो बर मांगे टोटा दीदी खराब भावना दीदी गोटे भल स्त्री नुह एम के गोटे सैड को नेग्लेक्ट कर दीदी कामना कर

ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ମୁଁ ସେଠି ସାଇଡ଼ାକୁ ନେଗଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଦିତିଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣଟା ଅଛି ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ତା ସେବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ସେ ସେଇ ସାଇଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ଦିତି ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତୁମେ ଅଲଗା ବର ମାଗ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସାର୍ ବର ମାଗିପାରିବି

ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର ମାଗିପାରିବେ ଦୁଇଟା ନା ତିନିଟା ବର ମୋହନ ମହାରାଜ କହିଛି ସେ ବର ମାଗି ପାରିବେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଆଉଥରେ କହିଥାନ୍ତେ ତମେ ଆଉଥରେ ବର ମାଗ ନାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେବା ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର କାମ ନୁହେଁ ତାର ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର କାମ

कह कश्यप चिंता कले मुग्र जीवन दीति सांग रही दीति गोटे भल शिक्षा थी जहा सांग रही संग दोष आसव भावतुनि प्रत्येक लोक खराब संग हूँ खराब से बहुत पु मैंने झील मान भावे एक्टिया बहुत खराब हे गली बीवा मुझे

दोस ना संग दु जन व्यक्ति रहा किसी कि दोस आसाक रेल निजी निजे मेनेज करा आप मन उप राजा ना चाहछन सेमती करते ही जी दु जन गोटे आश्रम करेंगे जमी जन बाबा से एकाक भजन करने कि से किसी चेला कर मठ कर भजन करने बहुत कष्ट किसी कंप्रमज कराक पड़ो

लोक मान साधारण प्राय आज का एकाक रही ठीक है एकाक रंग रे व्यक्ति पाखना तार किसी दोष देखा संगठ भ

ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୁଣ ଶିଖିବା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣ ଆପଣ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାମୀର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ ନାଇଁ ଅଛି ନା ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯଦି ଖରାପ ଗୁଣ ଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁଣା କରିବେ ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବନା ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରିବେ

नीति द्वारा पर बहुत प्रवचन लोक दौड़ बहुत दौड़ पितामाता हिंदू धर्म सनातन धर्म कि भल पाई पर शिखिया दरकार कश्यप बर्तमान निज को निजे धिक्कार कले नीति को धिकार कले यो श्लोक आप

ये सब मन को मन कहते अच्छा नारी मैंने मोदी ये बड़ कपट सीएले किदय पर प्रयास करश्यप कह ठीक अच्छे श्रीकश्यपुत्रस्ते भविता भद्रे

देखो ये बड़ घटना पर भी संबोधन करते सुंदर रागिगला स्त्री पर रागे स्वामी पर रागे कथ कह दसान कथ कहते मुँह को फुले कि चलिए जे गृहस्थान बाला सन्तुित अवस्था से रुले

से जानुंजा बल कामना नुहे कि संबोधन करतेद्रे इंद्रहांधवीदमी भद्रे इंद्रहा तो तुम्हें कपट रही पार किरदेवि

ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ନାହିଁ କଣ ଜେସାକୁ ତେସା କୁହନ୍ତିନି ସେ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ସେମିତି କରୁଛି ଆମେ ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ତରାଜୁ ନା କ'ଣ ବାପା ଯେଉଁଟା ମେଜରିଂ ସ୍କେଲ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହୁଛି ତରାଜୁ ତରାଜୁ ଆୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ନିକିତି ନିକିତିରେ

ରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମାପିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଅଢେଇଶହ ଗ୍ରାମ ମାପିବେ ମାନେ ଅଢେଇଶ ଗ୍ରାମ ବଟକରେ ଏପଟେ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ଭଲ କି ଖରାପ ଆପଣ ଆଗେ ତରାଜୁରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ନିର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିବେ ତାପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାପିବେ ଆପଣ ବସିବେ ନା ଆପଣ ନ ବସିକି କେମିତି ମାପିବେ

ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାପୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାପିବ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ତାରାଜୁରେ ବସୁଛି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁନା ସବୁ ଦେଖିଛୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଗାଳି ଦେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଦେଲେ ଗାଳି ଦେଉଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେୟା କହୁଥିବେ କିଏ ତମ କଥା ଶୁଣୁଛି ମୋତେ ସେମିତି କହୁଥା ଗପୁଥା ସେମିତି କିଏ ତମ କଥା ଶୁଣୁଛି

तुम खाइले खाओ ना जाओ क्या जानीगलानी लोकटे कह तुम सब कहोड करें ग्रहण कर शक्ति ना सब जन खरावन रहा भाविया गराब दृष्टि दर्शन कर दिय जीवन रही भूल बुझा हुए स्वामी स्त्री नुह बड़े बड़े ऋषिमनि मानों भूल बुझा

मनुष्य ना समस्त समस्त विचारधारा अलग देख राम रावण भी बाधा दे जानी थे मो भाई भक्त बोली रावण रही विभीषण केिन्ता कर

ତ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ରାବଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମାନେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଖରାପ ଆମେ ଭାବିବା ସଂସାର ଆପଣ କେଉଁଠି ରହିପାରିବେନି ସଂସାର ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଖରାପ ଲୋକ ଆମର ବିଚାରଧାରା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ ମାନସିକତାର କଥା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇବା

सब वे स्त्री को खराब भावी स्वामी को खराब भागाज को खराब भाव गोटे तीक्तता मनोभाव सृष्टि हुए कि आपने, आपने प्रभोजन दे दूसरी प्राक्टिकल स्वामी सांग स्त्री सांगे रोच सब कल ही लगेगा ना ये आप सूत्रा अच्छे जो आभोड करने चाहते पूरे शांति में रही भगवान का आश्रय नि

आप कहतुना रावण रावण सागर मंद दी रोते रोते कि ना रावण सागर क्यों डाकिले जगत में नारी रावण सागमेंट कर जीवन टा को सहज बोली भावतुन धन कमातु आपण सबकि भगवान आश्रय नहीं जगन्नाथ शरण कृष्ण शरण से

किडजस्ट कर खाप खुक चलिए भगवान पुख सब सब सुखर रही धन अच्छी गली मोर पोजिशन अच्छी पसिबल नुहरा संभव नाते सुंदर भाव से डाक बड़ा विपद पर स्त्री की बुझौते चाहूँ मो स्त्री रुदय पर

पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रा इंद्रहा देव बांधवा देख तुम पुत्र गोटे हम मुर दौर इंद्रहा इंद्र आचार्य मैंने अर्थ कले देवराज इंद्र बंधु भी हिपे शत्रु भी हई पारे तुम्हें ये व्रत टी पालन करें चाह गोटे शत्रु पुत्र हावली

इंद्र को से मार व्रत कोई भंग करते व्रत कर गोटे वर्ष तुमको व्रत धारण करत भगवान को डाक गए व्रत दीक्षा गोटे व्रत लोक मैंने कहते मुझ दीक्षा नीक्षा टा कौन दीक्षा अर्थ कौन व्रत आप धारण कले

जीवन व्रत संकल्प जीवन रकल्प ना सब दिन भगवानी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रामगला जीवन सारा संकल्प अपने प्रसाद पाइबी भगवान गर को पूजा कर नाम करीक्षा कवाज व्रत पूर्व काल बहुत ओडा

ବ୍ରତ ଥିଲା ଲୋକମାନେ କେତେ ମା ମାନେ କାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନା ପୁରା ଉପାସ ରୁହନ୍ତି ମା ମାନେ ରାତି ହେଲେ ପଢିବେ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପଢ଼ନ୍ତିନି ରାମ ନବମୀ ଗାଁ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ବ୍ରତ କଲେ ସର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏ ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ ୟାର ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଜ ଅଛି ଲୋକମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି

अब कहीं खाइबुन नहीं आज आयुर्वेद हिसाब दुदिन बिलकुल खावा कथ न केवल जल पीवा कथ रही भोजन कर आपजेस्टिटम जो पाक क्रिया गुडिक जंत्र गुड बहुत उसे सब कले काम कर आज कल तो पूरा अप

आज का रात बार बारटा बेल लोग दिन मान तो खा ले पर रात बार खाइलो रा दिन मान कम कर पचास ठाठी वर्ष हार्ट प्रेसर डायबेटिक रोग स्वर ग्रा व्रत कर दरकार सब व्रतरे स्वर शुद्ध हुए स्वर भी उपकार भी उपवास करदे मानते

बढ़ी टाइम शुद्ध हम शरीर सब खराब अंश खाली खाई गाड़ी दौड़ तार इंजिन गाड़ी लिखी दी लक्ष्य चल ला पेट्रोल मोबिल चेज कर दीदी सुंदर का

गोटे बर्ष से व्रत कले तुम व्रत कर बाधव मत आोष दब बुझी पार कश्यप जानी थे दीति कदापि गोटे वर्ष ये व्रत को पालन करे ना कि ना कि भूल कर

से किसी दिन करतु ना जी जा क्या कहीं कहले ना भक्ति जेहेतु अमोघ अमोघ मान नष्ट हमें जी थ भगवान को प्रणाम कर फल दे प्रभु मंदिर को थोड़े जगन्नाथ प्रणाम कर प्रभु आपण कर फल प्रभु दे भक्ति केवल नष्ट हुए ना भक्ति फल मिल आशा कर

चार करती भगवान बहुत भक्त भी देखे जो मान व्यवहार आचरण किसी त्रुटि था मन भर आशा ये भगवान भक्त केमती कले न देखते

व्रत को पूर्ण करने गो बहुत बड़ दायित्व ब्रत कु पूर्ण करते मानतेमिंट थी बहुत संकल्पवादी थी कर फेल इंद्र से मारिदे मारे, मारे चाहिए गर्भ प्रवेश कले बुण आज प्रश्न जमी आम मान संस्था जी आस वयस्त सा

तुमको प्रसाद खावा पड़ो मंस पियाज रसुण अंडा खाबन निशा खाइब जहा रोष कर भोग लगे प्रसाद पोलमला जप कर एकादशी व्रत करें जानसु किए तुम कर कमी जानते पि मैंने पाठ पढ़ु ना छुआ पाठ पढ़ुन आप कहे ना स्कूल को जाने कि कहते

पंचम श्रेणी पढ़ पढ़ू दशम श्रेणी पदुच पढ़ू किसी तो पढ़ू भक्ति भक्ति जुगर पूर्णता प्राप्त हमें मान ना किये कहु जाए येदी करमंत्रण कर सी तो क्यों जन्म आरंभ करा कश्यप जा द्वितीय व्रत को

पूर्ण कर व्रत क्रिया द्वारा हृदय टाइम शुद्ध होदय आम गोटे जिन बुझीद ज्ञान आस कुल कौन संसार कौन भगवान क्या दुखर कारण कौन आम दुख पाऊ मन को बुझे पार नहीं प्रत्येक व्यक्ति कौन भाजपा दुखी आज कई ना

क्या भाव भाव समस्त आज भल समे समस्त बुद्धिमान लोक कौन से जान पड़े ज्ञान था ज्ञान कह जाए प्रत्येक लग समस्त ज्ञान लाभ कले शांति मिले चाणक्य लिखले

व्याधि संसार्धि रोग है कल जुगर तो ये बड़ रोग आते कामना प्रचुर सबुष्ट सब आ दरकार आरकार आरकार या कि अग्नि भा क्रोध आई

क्रोध आग्नि तुलना कर शक्तिशी क्रोध क्रोध भर्णी कि शत्रु किए मोह मोह शु मोहटा का ना मोर पुत्र मोर घर मोर संसार मोर स्त्री यु भगवानु आपको भाई

भड़ा भड़ा भगवान तरफ रूप कर सुख दुख जहां आसवन में भगवान बचे मुझे चिंता करें कूचे पूरा

आज आगुरी देखो आपको बयस्क बाबा मान को पचार भाई, भाई आपण हाँ कह तीन भाई दि भाई भाई दु भी देख चार पचार चार्च जन छापा से पैसा नाला

से भगवानी विश्वास करा छुआ हूं ना हम तो दायित्व किए नब जो पचारे ग्रहस्थ लोक को किए चल तुमको तुम पिला छुआ के हाँ कौन कहते उपर को कहरवाला भगवान कहते आगुरी क्या तलवाला प्रकृत में चल पारे नहीं संसार मणिष को तलवाला आम सब तला ना ये तलवाला सब चलिए चिंता कर मुंड खराब करते हैं

मोर गोटे पिला गोटे पिला गोटे छुआ है मुंड खराब होगी किमती मैनेज कर मनीष हाव छुआ मनीष मणीस चिंता करीवन टा चल लाइव आगुरु लोक मैंने चिंता कर नावल गोटे पॉइंट से जानते झी पु हा मूँ जहाँ मालिक हाथ में उपरवाला जहाँ कर तलवाला सब करवाला कि

उपलब्वा कौन अच्छी कर खट लोकर विचारधारा पूरा बदली जा कल जुगे शत्रु हमारे बड़ रिपु संसि मुह संसार बड़ रिपु शु समस्त व्यवहार करेंगे समस्त को भल पाइबे कि मोह बढ़े कहना तो आपना ता, आपना ता जो शरीर धारण कर

क्या घृणा करूनी क्या अति निजर बोली भावतुनि कार्य कटे जीवर किए कैसे दिन रही कौन कौन आम प्रभु ना कौन गेस्ट हाउस अच्छी कौन हरिप्रभु नाम हरिप्रभु पचर बस

ହଁ ତାଙ୍କର ପାଖ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ହଁ ଭଲ ମାଲିକରେ କେତେ ଇନକମ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରେ ଲାଭ ହଉଛି ତାଙ୍କ ରହିବାର ଅଛି ଯିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ କାମ ସାରିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ର ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ନା ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ନା ନା କଣ

कहते कौटे अच्छा पर भागवतु हिण्यकश्य प्रवचन दे अंबे मा हिण्याक्ष मरी गिरण्यकश्यू प्रवचन आप

सुब्रते हेमा ये जीव मान वस मनुष्य मान जीव मो एकत्र गोटे प्रपया प्रपया मान संस्कृत जल छत जल छत बस नहीं खरा दल छो केल टा कौन कौन सब जेल नो छक हाँ गोले छक गोले छक जल छत बस

କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳ ପିଇ ଦେଇକି ପଳଉଛ କିନ୍ତୁ ଜଳ ଛତ୍ର ପାଖରେ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଧୁ କରିଦଉଛେ ସେ ପଚାରିବ କୋଉଠି ଗିରି ଏଠୁ ଆସୁଛି ସେଠୁ ଆସିଛି ଆରେ ଜଳ ଛତ୍ର ପାଖରେ ତୁମେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବି ଜଳ ପିଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିଯିବେ ତୁମେ ଜଳ ଛତ୍ରରେ କାହାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବନି ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜଳ ଛତ୍ର ଏଠି ଆମର କାମନା ଅଛି

आम कि करें किमफल भोगबार अच्छे भोग गोटे जगार भगवान आज जहाँ दी प्रश्न कर मोर स्त्री कहीं मो पा कहीं भल मोर तो खराब ना कर... आपकी कर्मफल आपण स्त्री जमी कर्मफल दु जन जाकर मिसला भाग जगार भगवान आपको रखीदे कर्मफल भोग आस

इट किसी कामना अच्छी जल पीबे जल पी सला जितने गपसप खरा गु पड़ो ए संसार जीवान मीहेवास जीव मानिकार जो सम्यक भाव बास कर प्रपे पीहा कह जाए जल छोटे जी पड़े

मोहटा हौची रिपु संसार करा था सुख देवे मत दुख ना ना ये भगवान कर सब बड़ व्याधि किए कहक हूँ सब बड़ व्याधि क्रोध हौची सब बड़ बर्णी मोह सब बड़ रिपु शांति कौन नास्ती ज्ञान परमोशन

जीवन रन टा पैसा न था स्त्री पुत्र कन्ए शांति ज्ञान रि ज्ञान लाभ कल तु जानीपरि ए सुख अच्छी दुख अच्छी कश्यप ज्ञानी लोकना से जाणी मुका व्रत कह व्रत को से संपूर्ण करने के लिए सक्षम हमें

कितने व्रत कर द्वारा हृदय शुद्ध हम कि दीति शुणीदे गोटे व्रत कला मत मुवत् गोटे वर्ष जदि व्रत कर पुत्र हम से पुत्र क्या इंद्र को कहि मुत

गोटे वर्ष व्रत कर रही करते कामना दृढ़ीभूत इंद्र को सी एत खराब मनोभ देखुले मार दाचे ब्रह्म कार्याण जानी, जानी चेह नि

ଏତେ ଚାଲାକ ତିଥି କହିଲେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଦେଲେ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରିବ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବ ତେଣୁ କଣ କଣ କଲେ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗା ହବ ମୋତେ ସ୍ଵାମୀ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଇଏ କହନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ ଧାରିଶ୍ୟ ବ୍ରତମାନ ମୁଁ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବି ବୃହି କାରିଆଣୀ ଜାଣିବେ ମୋତେ ଏଭଳି

कार्य कहतु जो जो कार्य कले व्रत भंग हत्येक व्रत राम भक्त मान को जो व्रत दीक्षा नौ कह तुम्हें आमिष खाइब निशा खावनि जुआ खेल चार निम दस पशापाल खेल निजर स्त्री सहित केवल संपर्क रख मान सक रखीध वस्तु

प्रत्येक जिनसे विधि गोटी अच्छी निषेध गोटी डर ओषद दौर कौन कहे आगे औषधटा को खाए मना कौन करीर खाब खाइब विधि निषेध सब आम कौन करेवी तर निषेधा कौन से निषेध को

पुत्र इंद्र स्वामी कहले प्रभुता लिखी बहुत सुंदर कथ लिखी चाहते जो स्त्री रेल गुण रही

निजर जोजना गुड को पूर्ण करने गोटे सब चाहती बहुत क्वचित नारी जी स्वामी सत्य नारी लक्षण हूँ सत्यनारे नहांती

शिक्षा टाइम नवाक पड़ो भल खराब आम का विचार कले हबनी आम निजे चाहिए भगवत अनुसरण साधुमार्ग अनुसरण करुष्य सती नारी मान से स्वामी इच्छा सन्धान गांमी जाच्छा कर स्वामी चाहते ठीक अच्छे कर बाधा दी से नारी मान विजय हे

से निश्चित जयला सब स्वामी स्वामी क स्वामी योग्यता कति गुरु पति गुरु हजबैंड करेनि सपोर्ट सब घर झूठ हेंडेल कर सब मो त्याग कर स्वार्थ केवल स्वार्थ को स्वार्थ को ने

साधु पानेरल कहते हैं लोक रीवन सागरे खेल से विचारधारा मो स्त्री टाइम गो खराब मो स्वामी गुस्सा खराब

शास्त्र सबसे नारी मान को सहयोग शक्ति पुरुष रोटा बी ते अहंकार हुए पुरुष कह जाए नारीपण शक्ति यूटिलइज करते देखे नारी आम छोट पे पाठ पढ़ला देखे जन घर थी जो भी पढ़ु थी मन अच्छे अंगलचर फैमिली

मैंने विश्वास कर देखीछ खेल बहुत आम कत पढ़ु सप्तम सप्तम अष्टम हस्टेल रही पढ़ु आम जाऊ से रिलेट अच्छा इतनी अशिष्ट सब गाड़ी गुलज भी से बहुत से विधवा कितना बहुत दुष्ट आम सब देखील कि गोटे भल मु देखी गोटे बड़ पुओ था

ସେ ବଡ ପୁଅରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଜାଣିଛି ମୋର ମା ଭଲ ନୁହନ୍ତି କଳିଗିଆ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମା କୁ ଡିସରେ କରନ୍ତି ଆମ ପାଠ ଟାକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ପୁତ୍ର ନା ଆମେ ପୁତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିତା ପିତା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ସେ ମୁଁ ଦେଖିସି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କହୁନି ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭଚନ ଅନଲାଇନ ହେଇଯାଉଛି ନା

भगवान ना आमठ बड़ा बहुत बड़ा बहुत कष्ट पढ़ु थे मास्पेक्ट समस्त मां, मां गांक करती भगवान जब भी पाइले बहुत कष्ट पढ़ला जब पाइल बहुत गरिब घर दु दुटा भारती कथा कहि जो नारीर समर्पण शक्ति रही आखिर आगे नारी को देखे जो मैंने पूरा फैमिली चेंज कर

से पु जब बे बो मिले आखिर देखे पी कले तार निजर पुटे पुख को पढ़े पुखे भलिशर करवा करते सुंदर भाव कथी पूरा परे पूरा

सब मे आरिष का सी पर पूरा गाँर सारा लोक मानती से बोहू देख ये बोहू केमतीशुपाखे चली ता पुह गए बड़ा अफिशर कर स्वामी को हेंडेल करी पाखे शक्ति अच्छी समर्पण शक्ति पाखे अच्छी यदि चाहिए असजाड़ा घर को सजाड़े दे

कर सजड़ा घर को भी असजड़ा करतु व्रत ना विष्णु व्रत जितेदी कलेबी जो कले भी हृदय सुध हाँ बेनिफिट अच्छी साधारण

गल कथ शिखारेगे क्या कौन हुए बेले बे स्वामी तार ईगो स्त्री जहां कहते जहां कह भूल गोटे मनीष सब स्त्री भी सीधे गोटे भावना कर स्वामी जहां कहते प्रथम पॉइंट आपको कहती म्यूचुआल रेस्पेक्ट चाणक्य पंडित कहले बाल बच ग्राहम

गोट पिलान कह क्रहण करना पोजे आना को आजात अफी, अफी उत्तम विद्या नीच कूल जन्म हेले भी आप कहोअर का डक्टर मुख्य खोज ब्राह्मण का

ନାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଏଠି କାଷ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା କନ୍ୟା ଦୁଷ୍କଳା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ନିଜ କୂଳରେ କନ୍ୟା ସେ ନିଜ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସୁକନ୍ୟା ଭଲ ଝିଅଟିଏ ତୁମେ ତାକୁ ଆଣିକି ବିବାହ ସେ କେବଳ କହିଛନ୍ତି

त्न भी लिखले कन्याच कूल स्ट्री गोटे भल झीच कूल से उदाहरण देखे विष्टा भर तुम स्वर्ण को आणुच खराब जिन भल जिन ग्रहण कर

चार खराब तो खराब मो स्त्री खराब तो खराब मोर पा खराब तो खराब ये आईडिया सब स्वामी इन उपदेश देख तुम कर, कर भल हा

स्वामी स्वामी कथी ग्रहण क्या उद्देश्य कहले व्रत धारण करपत संगेस लिखी देख गोटे नारी

ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଟା ତାର ନେଚର ସେ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀକି ଆଜି ଭଲ ନ କଲେ ଖାଲି ତା ଭାଇକି ଭଲ କରିବ ବାବାକୁ ଭଲ କରିବ କାରଣ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅତି କୋମଳ ଅତି ସରଳ ସେ ନିଜର ବିଚାରଧାରାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ

ଭକ୍ତ ହେଇକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଦେଖିଲେ ଚାଲ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହବ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହବନି

लगे सब नारी दोष दे समाज पुरुष मानित्व रही स्वामी दायित्व रही पितामाता दायित्व रही पुरुष मानित्व रही

आम खाली कह टा रोजगार करने को आमको समय ना आम खाली टाइम रोजगार करा रोजगार केयार न करके आज टापर सहर बजार रही है टं रोजगार करते बड़ा मानसिकता बढ़ी जाए स्वामी भी चकर दरकार स्त्री भी चकर दरकार जाए देखे पिला गुट से मैड आसम कर ये चाक्री कर सी चाक्री कर महाराज कौन कर घर कि जीवन सारा खेल तुम कहीं इंडिया छाड़ी आसो पे इंडिया जी रही है

गर सी कह भुवने घर करेंगे भुवने स्वर्ग को भुवने केवल रही स्वर्ग को स्वर्ग कोई भुवनेश्वर रेव पढ़ा हम भल मनस एत गोट मानसिकता प्रबण पगला भी गोटे चल आर बजार रही पगला ग्रामीण जीवन को कहीं पसंद कर जीवन रही है केवल पैसा ही रोजगार कर

स्वामी स्त्री दि जन जा रोजगार रोजगार रोजगार पिलाी पार ना समय पदे कथ गो क्या मल पड़नी प्रकृत रहा दीजिए जब मान जब ड्यूटी सब कटा ड्यूटी

छुआटा छुआटा ये जाए तो सका स्वामी सकु उठे शाह शह कोमी जी खाली मेट्रो रही बस रे कारपली सीट एरिया रव नुहर प्राय भिलेज एरिया लोकाल एरिया रही आसती तार छुआटे छुआटा के देखनी छुआटा तपा कोई देखे कहीं बापा तार भोर उठे

ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ନଅଟା ଦଶଟା ତ ଛୁଆ ଶୋଇଯାଇଥିବ କେବଳ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ମାନଙ୍କରେ ସେ ବି ସେ ଭୋରୁ ଉଠିବ ୱାକିଂ ପଳେଇବ କଣ ପଳେଇବ ତାଙ୍କ କ୍ଲବ କୁ ପଳେଇବ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଠାତ୍ କେମିତି ରବିବାର ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଛୁଆଟା ଚାହିଁଛି ସେ ଛୁଆଟା ଚାହିଁକି ସେ ପଚାରୁଛି ତାର ମା କୁ ହୁଇଜ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନ୍

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ଜାଣିନି ସେ ଆସନ୍ତି ବେଳେ ସେ ତା ବାପାର ଅର୍ଥ କଣ

कौन बुझे बापार अर्थ ना कौ छुआटे वालेगी बापा कोल धरी बापाक सांगे यही जीवन बर्तमान व्यतीत करवाक पड़ो कश्यप तपस्या करु प्रत्येक स्त्री आश्रम को जामती अच्छा तुम आवश्यकता रही गोटे नारीख सबी पतिर स्नेह ममतारे बंचे धन में बंचे

से आते भी ते नारी गो ना। नारी गोर्स इनपिशन बहुत पिलाही ना देखीचो सार बहि ना देखो तुम कहीं बोना मोर भार भी सेम करी सब वाले गोटे पुरुष रगवान सृष्टि

ताँ ताँ खरा भावना सब भाई पैसा रोजगार कर पिला स्त्री समय ना कि ना मनोमाराज मना कराज शिक्षा रही नारी दोस गोटे दोष होती स्वामी स्त्री अलग रही गोटे जगह रही दरकार जब करेंगे

समय गोटे अलग जाओ स्त्री रोटे अलग खरी पैसा तो तुम्हें बड़ा जिनस नाई तुम भर मिसअंडरस्टांग आस कहीं शास्त्र मानुना लोक भाग नाई ना शास्त्र गुड सब पुराने जिसमार टाइम दरकार पैसा दरकार मनि करा को मनीष कर शक्ति अच्छी तुम तुम मनिष कर आफि छुआ मान आई एस एफ सब डक्टर पा डर होंगे

ମତେ କହିଲେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବର ଅର୍ଜିତ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଆପଣ ପଇସା ପଇସା ପଇସା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ଥିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ

रास्त पथरे व्यवहार कर भल पथर प्रदर्शित कर कश्यप भल रास्ता देखेदे मु कौन करी तुम्हें सेवा करवर फलबद्ध दवा को पड़ो किंतु इंद्रबद हबनी यार गोटे उपाय है केवल भगवान समाधान करें तुम्हें भगवान को डाक ये व्रत टी कर दीदी पचारे ए व्रत मु करी गोटे वर्ष कितु कले व्रत भंग हाब से मत कह श्री कश्यप श्लोक रु

शीघ्र शीघ्र कह नजर रखिए कश्यप कहीदी तुम्हें भंग कर मृत भांगी पाटी इंद्र बंधु नूतदातानी भूतदातानी न सफेद

क्ति को बुझे भल रास्ता को आने समय किसी दवाक पड़ो शक्ति दबक पड़ भगवान प्रार्थना कर बुझौन देख तुम गोटे वर्ष जो व्रत कर हिंसा

हिंसा करीब को हिंसा करोजन कर सब प्रश्न करते कहीं आमिष खबू कमिष खाक डाक हमने हाँ आप भगवान डाक मना ना कि आप जीव हत्या कर जीव को पीड़ा दुंट जीव पीड़ान भारत किसी व्यक्ति जीव को हत्या कर

ଧର୍ମ ନାମରେ ଯଦି ଜୀବହତ୍ୟା ଅଛି କେବେ ବି ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହା ହେଇପାରିବ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ହେଇପାରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରେ ମୁସଲମାନ ହେଇପାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରେ କେମିତି ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରିବା କେମିତି ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କୁକୁରକୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ

ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟ କାଟିଲା କାହିଁକି ପେଟ କାଟୁଛି କହିପାରିବେ ହେଁ କଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ପେଟ କାଟୁଛି କହିପାରିବେ କୁକୁର ପେଟ କାଟ ବସନ୍ତୁ ମା ପାଟି କରନ୍ତୁନି ପଛରେ ଯବାନ ଆସିଲେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି କୁକୁର କୁକୁରର ପେଟ କଣ କାଟିଲେ କ'ଣ କରିବ କୁକୁର ଦେଖିବେ କୋମଳ ଘାସକୁ ସେ ଖାଇଦେବ ସେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିଲା ତାକୁ ନୟାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିକି ପଚାରିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା

हृदय भगवान अच्छा देखो पक्षी मानते बार बोलुचार बच बीच मान देखु गुडा का मान लोक मत कि गोटिकल श्रृंखला ना मुझे बीच मान से चार सौ चालीस भोल्टेज कैंट जाए

मेन लाइन गुडा कौन तक कौन बड़ा लाइन जो हाँ तार बसा कले देखले गाटी दूसरी पवन गोटे जो जोर, जोर बुली है गुडा पड़ जाए देखिली गए बसा करते तार बसा कले आसी गैली पशु देखते बार मस बुला बुला दबार समय है मानते कुछ देखते हैं खरादी है बसा आरंभ कर

जा से कमी जान ला मोर पिला मंथ मस ग जमी पिलास गणुच एक मस ती दस तीन मस दस मसला डक्टर कद दस जीव चेक कर डर कह डेट दे, दे तुम्हारे आ पंद्रह दिन परसे हाब पर अच्छा सेम कह जा पक्षीटा केमती जानू अंडा देवी मोर पिला हृदय भगवान नाशार जी भगवान अच्छे पशुपक्षी भर हजार उदाहरण मुझे

କୁଆ ବସାରେ କିଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କୁଆ ବସାରେ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଆଚ୍ଛା କୁଆ ଯେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କୁଆ କଣ ଜାଣିନଥିବ କୁଆ ମାନେ ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ ଗଣେଶ କି ନା ତୁମେ ଖାଲି ଏବେ ସେଠି ପଢିକି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଛୁଆକୁ ଶିଖଉଛ ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଅଛି ସେ କହିଦେବେ

ଏ ଗାଈକି ଦେଖୁନା ଗାଈ ଗୋମା ତାଙ୍କର ଯେତେ ହଜାର ଗାଈ ହେଇଥିଲେ ତା ବାଛୁରୀ କୁଆଡେ ଥିବ ସେ ଆବାଜ କରିଦବ ମା କହିଦବ ସେ ବାଛୁରୀ ଜାଣିଦବ ମୋ ମା ଇଏ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ସବୁ ବାଛୁରୀ ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ହା ମା ବୋଲି କହିଦେଲେ ସେ ଜାଣିଦବ ଇଏ ମୋ ଛୁଆ ତାକୁ କିଏ ତ କିଏ ବୁଝି ଦଉଛି ତୁମେ ଖାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିକି ମଣିଷ କହୁଛ ମୋ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ପାଠ ପଢେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି

କୁଆ ବସାରେ କୋଇଲି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କୁଆ କଣ ଜାଣିନି ମୁଁ ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କୋଇଲି ଯଦି ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ଦବ ତାହେଲେ କେତେଟା ହେଇଗଲା ସାତଟା ବସାଟା ତ ସେଠି ଗୋଟେ କୁଆ ଧରିଦବ କି ନାଇଁ କୋଇଲି କଣ କରିବ ଆଗେ କୁଆ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଖସେଇଦବ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ଗୋଡରେ ଅଣ୍ଡାଟୁ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବି ଯେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଦବ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କୁଆ ଦେଇଛି ଚାରିଟା ମୋର ହେଲା ତିନିଟା ତେଣୁ କୁଆର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରଖିବାର ଅଛି ତିନିଟା ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ି ଦବାର ଅଛି

कवा पका आस मो अंडा तो अच्छे खुशी देख लापियला हृदय भगवान अच्छा हिंसा कह कर हिंसा भाई पाप कि ना से आम से भोजन कर द्वितीय प्रथम उपदेश दे नूत दाता

जीव को कष्ट तुम व्रत करप दवा अभिशाप तुम जहां पुण्य टाइम अच्छी तुम अभिशाप दौना जीव को तुम्हें कष्ट आपत दुख भोगुच्ची प्रत्येक लोक भावना दुखी कह दुख भोगुच

दुखटा कहीं भोगुच क्यों दुख आस को दुख देचे से दुखटा आसते जनऊत पर ध्रुव महाराज जिते मागे कांदू बा बसई देना कले सुनि गोटे कथा कहले बापा ध्रुव हमार भाग्य से आम से भर्म कराणी भी चकराणी हीन

तुम्हें राजकुमार हो पिताकूल बस तुम अदिकार ना कहीं मनुष्य जो दुख दे था दुख टाक भोग करने पड़े सुख दुख कमती इको भाइक्रोफोन इको आलो, आलो आलो, आलो, आलो। ना, ना हालो हाला से चार थर पांच थोड़े हलो हालो हाँ आज कल डिजेना कौन कहते डीजेना थे

कर्म टाइल कर्म टाइल इको भुख भोगुचे के भोगुचे प्रथम मना कर दीदी मना कलेक्शेप कीदी जीव को कष्ट दबन कहू अभिशाप दबन नान बदे मिछ कह

आगरी तो लोक कथा मीछ कौन नजिकल मीछ पाई मेसीन टाइला मोबाइल ये आज से कली जुगरे किए स्वर्ग को जीव जान पार नहीं कली जुग भी स्वर्ग को सब नर्क को चल मिछ कह तो नर्क व्यक्ति जी मोबाइल जहाँ पगे सी सत कह कभु आप सतोल फोन कर प्रभु आस

ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଗରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କରୁନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଏମିତିକା ଯନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିଟା ଘରୁ ଲୋକ ବାହାର ନଥିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଗାଳି ଦିଏ ଆରେ ତୁମେ ସତ କଥାଟା ମିଛ ଗୋଟେ କାହିଁକି କହୁଛ ନା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଲୁ ବିଲକୁଲ ବାହାର ନଥିବେ ତମେ କାହିଁ ମିଛ କହୁଛ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିଟା ନା କିଏ କହିଲେ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ରଖିଛି ମୁଁ ସତ କହୁଛି କହିପାରିବି

ଏ ବା କଳି ଯୁଗରେ ଯେତିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆମ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ିବା ନ ରୋକକୁ ଯିବା ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ମିଛ ଆପଣ କହିବେ ତ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଅଫିସରୁ ବାହାରି ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତୁମେ ଛୁଟି ଏତେ କେମିତି ନଉଛ ସବୁ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛ ଛୁଟି କେମିତି ନେଉଛ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେହ ଖରାପ ବାପା ଦେହ ଖରାପ ମା ଦେହ ଖରାପ ତ ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କରିଦେଇକି ଛୁଟି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି

भागवत <laughs>

अलग ठीक नुह शुक्राचार्य शिख्य बड़ी महाराज के आरम्भ हूँ बड़ी महाराज दान प्रसंग कह स्त्री सुनर्म विवाह सुच क्यों क्योंकि कहे

कहुआ है अलग कह महाप व्रत धारण कार्य कह स्त्री सुबह सिद्धम टीका लिखले जो स्त्री को अवस्वीकरण अर्थे सत कथ कला स्त्री टाइम

आप भाई साहय कर स्त्री कदर कहे कह कहीं भाई को पैसा दूच कहीं बापा को पचार मत पैसा दून से पैसा दे कि कहना कि पैसा दून मंदिर को आसे स्त्री राखुट आप कह मार्केट जा मंदिर को आसपाई भी भल सी आप छाड़े ना

जो स्त्री को बसभूत करेंत स्त्री कोवल नारी को कंट्रोल करने शास्त्र कहते चिटिंग नुए कारा कहीदे आज कल बे झगड़ा हो पु पे सब कही दूसरी पैसा लोन नहीं देखे दे भौणी तुम्हें कहीं दल तुम कहीं देखे तुम्हें दौ तो भाई कहनी मीच कह

नर्म कहते हैं दस हजार आठ हजार दि हजार सेवा कर तुम्ह, स्पेशल केस जो स्त्री को बस कर फलोअर तक मीच क्या कौन आवश्यक अच्छे नर्म स्त्री सुनर्म नर्म मे परस मीछ क्री सब कहते

बाटर देखा तुम घर दे को सी भारी पत्र ना मुझे गेल रहा ना स्त्री सुस मीच कप गरीब घर झी पार है तारे भल गुण नही

बेस अधिक भलग्न कही बहे मीछ से कहले भी जो स्त्री अच्छी कह दोष लगे झील अनाथी तार बात मई बेदर शुक्राचार्य झी बली शिख्य बली तुम्हें मिश पुह तुम तीन पाद भूमि दवाई प्रतिश्रुति ना बेद कौच तुम मीच पुह वृत्यारे स्त्री सु नर्म बी सुत्यारे तुम जीविका टा बुड़ी पुरा

जीविका तो बढ़ी जाए कह पिछा छुआ नावे ना इमरजे सब प्राण आप संकट आपन केभर कर प्राण संकट अवस्था मीच कह पड़े क्यों आपन छोट छुआ टे अच्छी स्त्री टे अच्छी पितामाता अभी

वृत्ट गो ब्राह्मण ये गोमाता रक्षा करने साधु ब्राह्मण को रक्षा करने जुगुप्सित नुह स्पेश सब भल नुह कौन कर

कली जुगर तो एम हो मोबाइल आसते ही, ही मिछ सब मि कथा गोटे गोटे प्रबणता है भल जिन सत्य कह द्वितीय जीपे हिंसा करनी को अभिशाप दबन मीछ कह नख रोमाणी नख कि लोम को छिड़ेबनी

भल लक्षण ना ये व्रत धारण कौटा आस हाँ विदेश आसकाट रात निंद्रा रहती मो पे से लोकटा बस पिला टाइम सका बंगा पिला जब करें बड़ा अफिसम कर जहा पड़ता है तर लैपटप फाफट देखुता है तार गोटे अभ्यास देख ली से बस ला पैंचाश मिनिट भून काट भुवनेश्वर घंटे घंटा लगुच गोटे घंटा नखटा कमु था भाई कह नख थो किसी ना ही

सबू नख ये मुंडी फोपाड़ भी नखुड़ी खाऊ जाऊ पढ़ा पेट भाव था कह गि सकाल मु गादा गादी करनी क्या कहते ना लक्ष्मी असंतुष्ट हो तो नखट कामुड़े कहीं सब नख मुंडा नख पट ना नख कामुड़ा किसी भल लक्षण नुहे आम तो छोट पिलाट आंधिया

ଟିଚର ମାନେ ପଢେଇବେ କାହିଁକି ପାଟ ହାତ ମାରିଲ କାହିଁକି ପାଦରେ ହାତ ମାରୁଛ କାହିଁକି ଖାଇଲା ବେଳେ ଏମିତିକି ବସୁଛ ଏଥିରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନିଜ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କିଛି ବିଧି ରହିଛି ନା ଆମେ ବସୁ ନୁହେଁ ନା ମଣିଷ ନା ମଣିଷ ପାଇଁ କିଛି ବିଧି ରହିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ହାପିଡ଼ି ଦେଇକି ନକ କାମୁଡ଼ିବେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ମଳି ଗୁଡ଼ାକ

आप जे सब नख काम कर अंगुट हास्त नख भाटा मानते कौन विज्ञान सम्मत भी नुह लिखा सब स्कूल आगे हाथ दी खाओ ना क्या लिखा सब पे हाथ धो यू मना कले तुम्हें व्रत करख रोम आप नृश्य अमंगल

शरीर अमंगल अंगर्श कर पटे हाथ लगे कान रगवा नाक हाथ लगे, लगे धोया पड़े नव द्वारा मल बाहर ना सब मल लोर तो आज किसी ना जो आमी सकते ये आम धर्म भी कौन करेंगे मानते प्रचार करने भगवान बाजी धर्म भी बहुत कष्ट लगे जीवानी बाहर क्छा नहीं कड़े जावाप

आपकी से गायबे डर मे पचारे सीजे सी कह बाजी देखते बस बहुत कष्ट कहते भेज दिवाली जो जन कहते हैं नन भेज सी आगला मैंने सरला क्या उत्तर फोदरी काड़ी नाक बंद कर पेपर दिखा पेपर हाथ पोछ पची कर बदला

ପାଞ୍ଚ ହାତରେ ଉଚ୍ଚ ଦେଲେ ହାତ ହାତରେ ଧୋଇବା ଦରକାର ଖାଇବା ପରେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧର୍ମ ଗୁଡାକ ବି ଜାଣନ୍ତିନି କଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାନେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଏବେ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତିନି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଜାଣନ୍ତିନିଟେଜ

जीवन रोसी शिक्षा करें लैपटप इंटरनेट तुम लाइफ केमी खाइब कमी के शोब ए गोटे ये पांचटी श्लोक पड़दे अपने जानी देवे जो सभ्य मानव कौन सब जिन अमंगल जिन को स्पर्श करेंगे जो नवद्वार पद को छुईवा पदर हाथ लगे ना पादा गोटे अमंगल हाथ दुआ नवद्वारे बल बाहु सब

अंग को छुआ जाएगा छुएला मैंने पवित्रता गुडा सब रही आज कल शिक्षा नीति तुम्हें ये कले व्रत भांग जल भितर पशिक तुम स्नान करत करा

जल भोश जल भोषिक स्ारणे देवता स्मरण करे आज का लोक ना जल भौच हो सब नदी पोखर आज मलत्याग करेंगे आसचे ना नदी पुष्क शौच हमें गोमाता अलग स्नान कर अलग जल दूसरी आप

पुरा लोक मैंने पोखरी जल नहीं शिवजी कू सूर्ज को दौ तुम सीट कौच मानते लो मैं अज्ञान रोच बजार्ट्रकाशी कहिस्ट्रकाशी लाइफ सूरेज नहीं छाड़ दे महानदी जल महानदी सब छड़ा महानदी काठ जोड़ी जीत देखु अभिमुखी नदी ये सब सहर ड्रेनेज पानी से पशुच

देवता पूजा हो मंदिर सब अच्छे ना यो कड़े गा घाट ये पानी सब उठ पी खाली सिंता कैसे कहे ये शिवंग मुंड ढाले आ सबू नदी मानती मलपाणी की सब छड़ा होली जुगरे भविष्य बाणी लेखाई कल युग हब नदी नल झरणा ये पवित्र था ये सब अववित्र करके

आश्रम जवना सरित नदी पवित्र नदी मान जवन मान सब अब भक्त विद्वेषी लोक मैंने सब फैक्ट्री करना कर प्रवेश कर स्नान करोध कर

शीघ्र शीघ्र कहीकिभागें कथबार्ता करना दुर्जन सापरी कह तुम क्रोध आस बस अधौत वस्त्र पिंधे नहीं बस्त धौत सुखी पे

ठाकुर ठाकुरशन जिस तरह भैल डेली वस्त्र पिंधिया

परिष्कार बस्तर सब वाले परिधब्रित्रुता कुचित धारण कर फुलज बासी मल पिंधिनी फुलंदी चंडी कारण

ृतम भुंजित चंडी को काली को भोजन करेनि कारण तुम विष्णु व्रत करूजा करा कर दुर्गा किए किए मानते सब चंडी चामुंडे था कि ना से मनुष्य जो बली गुडा पकड़ खाए

से वैष्णवी से पड़ी ग्रहण करते जीव हत्या करंडी अन्न खाइब भोजन करा दीदी तुम्हें चाहो गोटे पुत्र इंद्र को मार्के पुत्र तुम दरकार जहां जीवन में लाभ करने चाहो तपस्या कर लाभ कर भोग कर

उपेन्द्र भेन्द्र भंज देखते कपी भी थी भक्त थी सब तपस्या खापी करें भोग करें तप कर भोग मिल जाए कर्तमान

ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଯାହାର କିଛି ପୂରଣ ହଉନି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସୁନାହାନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବେଳେ କଣ ଲେଖା ହେଉଥିବ ସେଠି ସବୁ ଆମରଣସନ ସିଏ କହିବେ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହଉ ସେ କେତେବେଳେ ଟିଚର ମାନେ କେତେବେଳେ ଏକ ଅଫିସର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବସୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କଲେ ସରକାର ଶୁଣୁଛି ଶୁଣୁନି ଖାଇ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଠେଇବା ଆଉ

अच्छा आप खेती धारणा देखा शुणी देखिए डॉक्टर ए तुम एमएलएम शुण मुख्यमंत्री आम जो अनशन आपसन जल पिनाई कई जल पी से जे अच्छे गोटे नेता अच्छे कौन तार टी कौन से दिल्ली रसी पड़ब क्या हाँ सी तार नाम कहीं कहते हैं हाँ सी तार क्या सी खाया पीया बंद करके बस पड़े

प्रधानमंत्री जीत गोडे आजन भागते सब करें वृषण अपवित्र व्यक्ति जो किसी तुमको अर्पण कर तुम ग्रहण कर हाथ रुपन करा ठीक ना आपको खोली कह पड़ी के खराब भाव पार्टी कि भाव आम जीविका वृत्तिर भाबी

ତା ହାତରୁ ମା ହାତ ଖାଇବା ଦରକାର ଘରେ ଖାଇବା ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଖାଇବା ଦରକାର ଦରକାର ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତା ଚେତନା କଣ ସେ କେମିତିକା ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାବିଟ୍ କରିବା କଥା ହୋଟେଲ ରେ ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଖାଇବା

प्योर फुड केव कलीजुगर तो यहाँ अन्न बिक्री हा लोक ये पसंद करेंगे घर रोज करा ही पसंद करेंगे तुम अगर अन्न खाइब न बहुजित अंजाला तोह असुची बेले नारी नारी असुची अवस्था में तुम्हें कि ग्रहण करंजलि जल पीब

कहीं अंजलि जल पीवं आपड़े तार कहीं से जल आसे बुदबुद बुदबुद आसे कौन पाप से, से फुटीगला जल पीवा दरकार आज का जो सोडाफोड़ा पीछे सब इंद्रप को चारजन नहीं जल भी नहीं भूमि भी नहीं भी नहीं

वृक्ष भी नहीं चारजन इंद्र ब्रह्म हत्या चार जन भाग कर फुट फुकी स्त्री कौन दीदी तुम्हें अंजलि जल पीबन आल मुक्त

कौनसी व्रलंकार नपिधि घर बाहर को जीवन अलंकार बिना बाहर को जी बचन ठीक से रखिस्ट अवस्था केोजन भोजन कर सारे हाथ धोब ये गोटे भूल कर मन रखीदीति गोटे बर्ष संपूर्ण किस किदी बाकी थाए दीति एत कष्ट गोटे विधि भागीदे खाई सारापुर हाथ धोवाट भूलियाई

कारण व्रत कर्सिता बहुत दिन व्रत कले दुर्बल हो गली टाण लगुच्छी खाइसापुर से बस बस सुंद्र से समय गर्भर प्रवेशौत कर पाद ओदा रही क्यों दिगरे शोब उत्तर दिगरे कि पश्चिम दिगरे शोबना ही धौतवास पिंध आजा करो विप्र श्रीयम अच्युत

ये जो व्रत तुम कहली गाय पूजा कर ब्राह्मण को पूजा कर लक्ष्मी को पूजा कर पूजा कर आज पति पूजा कर भगवान अधिष्ठान भगवान प्रतिनिधि भाभी तुम पूजा करमें गोटे बर्ष यत को तुम्हें धारण करदे तुमर जो पुत्रटी आसब से पुत्री इंद्र को बध कर

तेनाली भावेश भगवान को प्रार्थना कले कश्यप दीति गर्भ्य आधान कले कहले ठीक अच्छे आज तुम एत पालन कर इंद्र को जना पड़ेगला कौन है इंद्र साना मा तो व्रत कले कहीं व्रत कररकार से पुआटा कौन कर

मत मार इंद्र तो भगवान से जानते सी नारी बसर आस दीदी रही दी आचरण कवि ई कपट कर दीदी कपट कर दुर्बरा ना

कपट करें देवता आख कपटर वस्तु टी पाखे रही आप सफल द्वितीय तार प्रमाण से कपट कर मतृश्वास निज मांग श्वास सिस्टर भिप्राय इंद्रम अदिति दिदी दि भा

अदिति पुह इंद्र अदिति भले दीति निज मांग भर अभिप्राय को इंद्र जाणीदे जाणी कलेषण दीदी पर्याचरण कवि विद्वान इंद्र दीति सेवा करने छलना करी रूप से इंद्र आसीगले कि प्रसंग टी जो शुणुचे यार गोटे कथ मन रखी

भक्ति महान समस्त हृदय परश्यप धन्य स्त्री लगुला विपदी कश्यप भक्तिर महिमा को जानबे मैनेज करा जाए फैमिली कोश्यप प्रिंसीपल टाक फॉलो करा भी स्वामी स्त्री दु जन के पर सजारे भगवान का आश्रय

हजबैंड गुडी बुढ़ दरकार वाइफ सुड भी फलोर अफ हजबैंड गगवान जो भक्त हवा दरकार स्त्री अनुसरण कर दरकार जीवन टाइम भल रही दु जन तो भक्त हो गए शुश्रूषण श्रमस्ता दी तीपरिया चरण कवि दीदी सेवा करीति कपटे सेवा करश्यप

बर्तम इंद्र चली गए कपट कर दीदी कवल आसी मारक इंद्र को मार गोटे पुअ दरकार इंद्र जानदाइंद्र कहत मो दीदी पुख को मारणी मां मो निज मांग भर पु अर्थात दीदी गर्भरी जो सतानी अच्छी कश्यप वीर्ज जो अच्छी नष्ट करश्यप तो शर्त कर व्रत भांगा मानते

तुम पुत्र बंधु है मुदेवी गर्भ रत्या कर सरकार कि भगवान ये स्वतंत्र उत्तर गर्भेश दस मास भगवान श्रीकृष्ण जगह द्वारा सबकि कार्य करूवल गोटे गर्भर शिशु को सुरक्षा दवाई दस मस परीक्ष

गदा गोट छोटिया गई कानिया अंगुटी गदा को बुलास्त्र को निष्फल पाला काले द्रोणपत्र आउ थ ब्रह्मास्त्र को पेषण कर पांडव मान एक सतान परीक्षित बर्तमान उत्तरा गर्भ महाभारत मना कर सतान को मार

बहुत आप कर भगवान कर आपने आपने आपने आपने कर जा मंगल करेन झीओ हू कि मंगल केवल कर झी भगवान भक्त हो जाती आप मंगल ना से कौन करें चिंता कर देखा बापमा कौन कर जन्म कि आपा छोड़ा भी कर हाथ डेपरि मो पुओ पीवा

बो आसवे सेवा कर के मंगल केवल गृहस्थ जीवन गृहस्थ जीवन बहुत कष्ट लिखुले कॉलेज प्राक्टिकाले रिस्की बहुत रिस्क केवल गोटे लाभ गृहस्थ जीवन जी आप भक्त हे पारे आपछ भक्त प्रभु चरण स्वर्ण ना से आनंद ना बहुत कष्ट

इंद्र आसम बेशर रही नारी बेसर रही नारी हड़ला गोटे बर्ष जीवन भय्वास दीदी कश्यप प्रेरणा जो व्रत कर सक्सेक रखे छिद्रन्वेषण करते व्रत रियम को भांगे व्रतर नियम कौन आप शुणीना नख छिड़ेन लोम छिड़ेन

वस्त्र पिंधि मुख धोबे अपवित्र जिन स्पर्श करेन जितने भांगे मानते इंद्र हाथ में वज्रद नारी रही शक्ति गर्भ को नष्ट परीक्षित महाराज कोसंग कहीं परीक्षित महाराज गर्भ रहा ना टा परीक्षित परी सुंदर इकितम दर्शन परीक्षित

परीक्षित ना कहीं दिगला से जहाँ देखते बहुत समय देख आप गोटे लोक क्या बहुत समय देखती दे। जी बहुत समय देखते हुआ अनुजीगण समय से जहाँ देखे बहुत समय देखिए कहीं मतृगर्भ भगवान देखी खोजती मुझको मातृगर्भिदी से कौन ए कि देखते बहुत समय देखिए प्रभु कि तेनाली

जतनी अभिशाप प्रसंग आसे गर्भर सुरक्षा प्रसंग आसे कौन सी अस्त्र रारण प्रसंगित मार बहुत उत्साह मु भी दिन एमती मोर अवस्था तीखा इंद्र वर्तमान कपटे रही नारी वेश्वितर गर्भ को नष्ट कि भक्ति के राजसिक व्यक्ति तामसिक व्यक्ति जिते हीन व्यक्ति हेल्ले जो भगवान कर। नाम कर

फल अमोघ अस्त्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे रा, हरे राम हरे हरे रा, रा, रा, अति विद्वान इंद्र नारी मान दीदी से बाग्रंद। से सेवा करती सेवा करवा करती इंद्र नित्य बना सुमस

फल मूल समित कुम काले, काले उपवन व्रत जो करीती गोटे बर्ष विभिन्न फल फुल कारण गाय उपासना विष्णु उपासना व्रत तो यह विष्णु व्रत फल फूल सब लगुला इंद्र कू थ बण को जांद्र क्रवेश

देवता मान विभिन्न वेश बदल पारे योग सिद्धि जहाँ पाखे था सब बेष बदल पार्टी छोटे बड़ हई पारे अठारा सिद्धि एकादश के पढ़ी ना हणिमा लगिमा प्रकीप्ता बसिता काम बसिता इष्ट सिद्धि आठटा मुख्य सिद्धि दस टा गौण सिद्धि अच्छी अठरटा सिद्धि को भगवान सब दिं कृष्ण दिखा कृष्ण कह दिए जोगी मानने मो बिना के

से आप प्रत्येक योगी आश्रम को जातु कृष्ण बट दी से कृष्ण को पूजा कर कृष्ण खुशी करपव्यवहार करे भगवान नहीं जीवन से जो सिद्धि अच्छी जोग शक्ति अच्छी अगर मंगल अमंगल व्यवहार कराए नित्यम सुमन सह प्रतिदिन बण को इंद्र जाऊ के लिए फल आणुले फूल आणुले

कुशघास आत आक आनुते जला आउले कि इंद्र को सब बड़ा उद्विग्न से केोष पा नीदी दीदी एत सुंदर व्रत पालन करत भांगूनते इंद्र टेनशन है छाड़ी स्वर्गपुर रही सी भाविले नारी लोक

ये केिन व्रत करत पालन करेंगे ना नहीं सब नारी एम नारी पुरुष भेतर किसी स्पिरिचुआली जे प्रिंसिपल को फलो करा सी एडवांस है आध्यात्मिक जिनस टा को जी आगे धरीपरला ठाकुर को जी धरी पारा से आगे पल आपे जगन्नाथ जो बड़ा हाँ खिचुटी हाँ कौन कहती

ंडी कौन कहती बाईहा ना गुरु सी आठ गुरु शिष्य सहित संपर्क ना स्वामी स्त्री सहित कि संपर्क ना पुरुष नारी सहित संपर्क ना भगवान चरण में जी समर्पण हे पारा से नारी पुरुष सहित कि संपर्क नहीं जी शरण हाईपरला भगवान करगवान ये ना पुरुष नारी भगवान जत प्रवचन दे सब समस्त कथ

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान भी एक जी ना पुण्य करने हाँ जी अच्छी भक्ति करसिया बाउरी कौन थ बारी नड़िया नहींगली सी तो एम ठाकुर कहला किए ना कह ठाकुर हाथ बढ़े नड़िया ने दबू ना फेरे हाथ बढ़ेगले ठाकुर तो कह बात मुझ हाथ रखे नड़िया ने नड़िया टाइम धोईक दे मत यही जो बाईहा

ସେ ମା କିଏ କର୍ମବାୟୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଚାଲି ଆସିଲା ଭାବ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ କଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଦିତି ଇଏ ଏତେ ଦିନ ବ୍ରତ କରିପାରିବେନି ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରତର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆସିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପଳେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ ହେଇଗଲି ପୁରା ଆରେ ଦିତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍

भो नहीं कितना दृढ़ संकल्प नहीं चाहते व्रत ठीक ठीक पालन करमिका जीन करम क्या कहते करते हैं जगन्नाथ को दर्शन करने जगन्नाथ कर सेवा परिपाटी भाव देखिए भल लगेगा से गुरु कहते गुरुदेव मुठच पा तुम्हें भाई लोग तुम तो

ବିଧବା ଲୋକ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଆଇଟି ରହିବ କେମିତି ରହିବ ନା ମୁଁ କୋଡ଼ିଆ କରିକି ରହିଛି ଆଉ ସେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରୁହନ୍ତି ନା ଆଉ ଠାକୁର ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଖିଚୁଡ଼ି ରୋଷେଇ କରିବେ ଖିଚୁଡ଼ି ରୋଷେଇ କରନ୍ତିନି ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ କାଟିଲେ ଗୋଟେ ପଟ ଘଷିବେ ଗୋଟେ ପଟର ଖିଚୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟିବେ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଅନ୍ତର ସେମିତି ଅଛି ଆଉ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ନା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥର କେତେ ନିୟମ ସିଏ କ'ଣ ଭୋଗ ନେଲାବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ନେଲାବେଳକୁ ଦେଖିଛନ୍ ନା

ଆମର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ବାସନା ଯେମିତି ନାକକୁ ନ ଆସିବୁ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ କାଠି ଘୋଷୁଛନ୍ତି ଏନା ଦାନ୍ତ କାଠି ଆରମ୍ଭରେ ଖିଚୁଡି କାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାବଟା ଏତେ ତାଙ୍କର ବଡ ଆସି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତରା ପକେଇଲେ ନା ଆଉ ଆସି ସବୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଖିଚୁଡ଼ିଆ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଭଗବାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ

ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହିତ କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ବିଭେଦ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଭକ୍ତି ସ୍ତରରେ ଆମେ ତ ନାରୀଙ୍କ ବି ପୂଜା କରୁଛୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ବିବାହ ଚୋରା ହବୁନୁ କିନ୍ତୁ ନାରୀପାତ ଧରିବୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଧରିବୁ ନା ଆଉ ପାଖା ପାଦ ଧରିବୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହବ ହେବୁ ବାବାଜୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ବାବାଜୀ ହେଇକି ଦଣ୍ଡ ଧରିବି ବୋଲିବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିନ୍ତୁ କଣ କାହାର ଦାସୀ ହଉ ନାରୀଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କର

कृष्ण तनुविलामार्थ इंद्र कम तस्ता

मृग ही मृगा आकृति उदाहरण दौंद्र तो कपट ना कपट टा भारी कष्ट कपट राम करर लग लग इंद्र को बहुत डर लगे तो नारी बेस रही मोर कौन भूल हम शीघ्र केुल कर दिखा गर्व टा नष्टे पलाए सुगदेव गोस्वामी गोटे उदाहरण दौन सी केवल अनुसंधान करद्र अनुसंधान कर

ବ୍ରତ ଛିଦ୍ର କେମିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ମୃଗ ହିଁ ଏବଂ ମୃଗାକୃତି ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ମୃଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଶିକାରୀ କଣ କରେ ମୃଗାକୃତି ମୃଗର ଚର୍ମକୁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କି ହେଇ ପଡିବ କିମ୍ବା ମୃଗର ଚର୍ମରେ ଘାସ ସବୁ ଭରିକରି ଦେଇକି ସେ ଠିଆ କରିଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୃଗ ପଛରେ ରହିଥିବ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ତାକୁ ବିଧ ପଦ କରିବ

जो भि मृग सांग मृग हत्या कपट कीप्ति सांग कपट कर खोजुच्चे भूल करते व्रत टिकल कर दिन प्रकृति आसा व्रत करना जीवन सारा गोटे व्रत को रखा जमती भक्त हूँ भक्त है जीवन सारा मुझे प्रसाद पाइबा पड़ेगा बार कौट खाइबू भगवान भोग लगे खायबू जीवन सारा नाम कर

केवे भी षोलमाला दुई घंटार नाम कम हमी जी आज कमीगला क्या कर जीवन सारा टाइम करा व्रतटा तो पूरे कंडिशन आप भागीगले असुविधा कि हमें तो पुण भगवान को प्रार्थना कर दीदी जो व्रत करू व्रत कित वैक्लब्य त्रुटि आसवेंगे से पुओटी इंद्रर बंधु से दीदी बहुत ट्राए करुले व्रत

स्ट्रिकली फॉलो करत छिद्रोत मई पते क्या शिवह नगछत व्रतम छिद्रम तत्परो मयिपते हे परी खी तुम्हें देख बहु दिन

इंद्र द्वितीतिर सेवा कला भी कौनसी छिद्र पा ना नकृतरे भगवान करो भक्ति करोष किसी कर आसे भी से दोषा भगवान मार्जित करदे आ स्पेश कलीजुगर नाम जी भगवान को आम नाम कर दोष रही जामती आज दे देखी

ବାଲ୍ମିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦଶୁରତ୍ନାକର ଥିଲେ ଦଶୁରତ୍ନାକର ତ ପରେ ବାଲ୍ମିକି ହେଲେ ନା ଦଶୁରନାକର କେଉଁ ନାମଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ହଁ ମରା ମରା ମରା କାରଣ ରାମ ନାମ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆସୁନଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମରା ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ କରିବେ କି ଆଚ୍ଛା ମରା ଜପ କଲେ ରାମ ନାମର ଯୋଉ ଫଳ କଣ ମରା ନାମର ସେଇ ଫଳ କଣ କହୁଛ

मरा मरा मरा मरा दे ते भगवान को नारद मत उम पट मरा, मरा जरा कंटिन्यूस जपले मरा मरा मरा मरा मरा कण राम लग मरार मरा जप कले क्या राम नाम फल मिल गल

से, से विश्वास कले मरा भगवान मूर्व कहते जीवर दोश था कलीजुग भगवती कहले दोश निधिराज अस्त एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संग परम रजित कलिगर दोष गोटे सगर भाग केोष आप स्त्री रोष पुरुष दोष समाज दोष राजार दोष प्रजार दोष

जो आड़े देखिए दोसार सगर किए भल गुण से गोटे गुण ऐसे उद्धार देव कृष्ण भगवान केवल कल गो सब भल गुण से जीवन भगवान बोलते विदेश लेक्चर पढ़ु विदेश में इंग्लीश प्रभु जीत

कहते कृष्ण को क्या प्रार्थना करगवान को कार्थना कर प्रार्थना, प्रार्थना केवल आपण नाम हरे कृष्ण को बुला सब कर जीवन मेंरे कृष्ण को बुलाई दिये

प्रबदत एमती शिखेई चाहिए आम भगवान सब गए प्रभु हम बहुत खराब लोक जिते खराब लोग हुए आपण नाम टाइम मो मुखर आस हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम कारण रा। रा। कलचुगरी यह धर्म स्त्री हूँ पुरुष हंतु जो जातिर लोक हूँ जो बर्णरे हूँ जो कर्म कर भगवान को बोलतुना ये दोष सब मार्जित हम

मंत्री सर्विद्रतन शुक्राचार्य मंत्री वामन देव आसिकम यज्ञ बाकी रही कंप्लीट बड़ी सब दिन राजाईजे इंद्र हे समय तो बामन देव आस

वामनदेव से समय सब आसिक पहुँचिले यज्ञा बंद हो रहीोत्तम यज्ञा बंद हो रही भगवान बलिदेव सर्वस्वी बलिग तो पठेले शुकला लोक को बली पड़े गले भगवान वामनदेव शुक्राचार्य को ब्रह्म तुम शिष्य यज्ञा बाकी रही आप कहते

शुक्राचार्य कहले जत्र्ञेश्वर है भगवान यज्ञ करा जाए विष्णु तो आप यज्ञ हम आप खुशी ना आपने यज्ञेश्वर आसिक ये पंची गले आज्ञ बाकी कौन राइ कज्ञ कर कितु जहां का आज्ञा पालन करवामर कर्तव्य आपेतु कह

मु यज्ञ करी किए कह अनश्चत यज्ञ बाकी रही दोष रही कि दोष का ना कारण आपण का नाम सब दोष को दूर करदब आप साक्षात अच्छा से श्लोक टी कहते हैं मंत्रत तंत्रत छिद्र देश कालतःद्रम अनुसंकीर्तन दब से देखुना जो भी यज्ञ हम नामकर्तन पार्टी डाकुना

माकर यज्ञ हौ चंडी यज्ञ हौ जहा नाम बाटे डाक कलीयुग नाम न ना कले दोष रिष्ठा करागवत बाणी हा मंत्र दोष रही तंत्र दोष रही घी गुडा व्यवहार करना तार किसी कहीपरि किसी अशुद्ध मंत्रोल्टा हाई पाए

सबू दोश पर्वं सबिद्र भगवान अच्छा इंद्र कहीं दोष पा नभुपाजी महाराज बर्वटर लिखुं पर्यटन दिन स्ट्रिक्ट भगवान पालन कर इंद्र कौन दोष पा ना जदि भूलता इंद्र को देखा कौन बुझे पर्यटन भगवान कर

म भरे कि भूल भी कर दौरान भगवान क्षमा करेंगे जो नाम को छाड़दबा भक्त हव कि अभक्त हाँ भूल पथरे पढ़वा जीवन श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपा गुरुदेव जी नैशिक ब्रह्मचारी से गोटे कथ कहते श्रीभक्ति सिद्धांत शोश ठाकुर प्रभुपाजी महाराज कहते हरिनाम ग्रहण को भक्ति बोली जानव बेले प्रश्न कर

ଯଦି ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ନାମଟାକୁ ଠିକ ସେ ଗୋଟେ ମାଳା ହବ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହବ ବରଂ ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଡାକିଲେ ତମର ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏଥିରେ କଣ ପଇସା ପଡୁଛି ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ବସିବେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଲେ ନାମ ଟିକେ କରିବେ ମାଳି ଆମର ଏଠି ମାଳି ନେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ମାଳାରେ ଗୋଟେ ମାଳା କରେ ଆମେ ସାତ ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ଜୀବ ମନ୍ତ୍ରତାନ୍ତ୍ରତା ଛିଦ୍ର ଦେଶ କାଲମ ସର୍ବ କର

जीवन मन रखी थे भल बोली क्या हम खराब बोली क्या हम आज जी भल अच्छी कल गुण प्रभाव प्रभाव में खराब हईजे आराब लोकटी कदु संग, लो संग करा बहुत कष्ट आ भल रु खराब हवाटा बहुत सहज

छाड़बेन कर महाप्रभुआ महाप्रभुसी कहते ग्रहे ताको सदा हरी डाको बोल ना करो तुम घरे रु बण सुख हुख हभुं नाम भूलना नाम कर तुम कमर चल पापरुवृत हो नाम कर

तुम धर्म तुम्हेन इंद्रिंता तीव्रता सक्र बहु चिंतारमती दोष बाहर करें दीति दी कौन दोष बाहर कहीं दीति नाम करते आम को भूली जब दोष बाहरी आस

बेल बेले लोक मानिए भक्ति कराती हूँ जिते बेसी भक्त कि दोष आसू बुझे ये गोटे सिद्धांत मन रखिए जो भगवान भक्त है तारोष देखा मानते बुझीद नाम को ठिक से करू नहीं अबेला कला नाम ठीक से कले नाम सुधारी देवे ढाकि सब ये बहुत दिन जा

बहुत सुंदर का देखिए कांदे समस्ते कद दीदी गर्भर थी छुआ से कदी गोटे पुत्र चाहते बर्तमान पचास पुत्र फर्टी समस्ते कीति भी कद्र भी कद समस्ते आश्चर्य इंद्र वज्र चला पाने मरुन इंद्र भी आश्चर्य कीति सेद्रा भांगे

देखिए इंद्र इंद्र तुम्हें गोटे सतान चाही गर्भर इंद्र त्राखे अणचास जन पिछले दीदी पचारिय गोटे सतान चाहिए अच्छा कमी इंद्र कांदी कांद कह मोर गो बहुत बड़ा भूल करी तुम्हें सुंदर भक्ति कर बज्र भी कि मारी पार तुम गोटे पुत्र को मारी पारे

ଇନ୍ଦ୍ର କାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ଅଣଚାଶ ଜଣ ପୁତ୍ରକୁ ଧରିକି ମରୁତଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇଗଲେ ଦିଦି ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ନେଇଯ ମୁଁ ଏଠି ଅସୁର କରିବା ପାଇଁ ଦେବିନି ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିକି ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତୁମେ ନେଇଯାଅ ଆଜି ବି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଦେବତାମାନେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି ଦିତିଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନେ

जिते चाहूंग सतान से भक्ति कराया दरकार आपण पुआ ये सुंदर है आपान मान पुव दरकार ना ठीक अच्छे कि संस्कार मानतु जमी भक्ति करें भागवत पढ़ ट मंदिर को जातु भगवान प्रार्थना कर प्रभु मोर पुटे हू बा झीओ टे हूँ गोटे भल भक्त टे ये समाज किसी दूकारी आम आरंभ कर

पांच दिन शुणु चार दिन है भक्ति जीवन रतन करते खराब लोक समस्त हृदय पर देखो कपट इंद्र इंद्र कपट करते सी भी के दीदी कपट कर इंद्र को मारे के दिजा दु जन क्षमा माकबे ये हमें भक्ति रहीमा समाज पिंदी ना घृणा भाव समस्त समस्त घृणा करते हैं निज पर रहा बाप पुआ को भलि भाई भाई की भल पाने स्वामी स्त्री की भल पाने

आम समाज शांति आशा करवा जेपर्मी भगवान जगन्नाथ को, को श्रीराम श्रीकृष्ण को निजर पिता भाव निजर सर्वस्वी भजन नकम शांतिर ए हिंसामय जगत में कदापि शांति प्रतिष्ठा है ना हिंसामय जगत प्रत्येक व्यक्ति अनेक गोटे व्यक्ति को हिंसा करे भी भर पु को

मारे चेषा कर मारे चेषा करीति पुहत मार चेस्ट कर हिंसामय जगत देव समाजा होतीष्ठा केमती हे शांति प्रतिष्ठा आई भगवान को छाड़ प्रभुं पादपद्म को छाड़ी के सुख शांति रही पार ना

कलस्ट पंदर ना ये पता देखला मन लड़गल अगस्ट पंदे ना जनगण मन अधिनयक जय हे भारत भाग्य विदाता प्रभु चल कनगण मन अधिनयक किए जन गण मनर अधिनायक किए भगवान कृष्ण इंद्रियाण मन

समस्त इंद्रिया भाव हूँ मन पढ़त गीता भारत भाग्य विधाता भारत रिधाता रा रा भगवान राम कृष्ण तुम्हें सरकार चलो चला मना कर राम कृष्ण मत भगवान धारा जे पर्यत भारत बर्षित नव शांतिर प्रश्न ही नौशी शांतिर कौश्री

द्राविड़ उत्कल बंगत तब शुभ नाम क्या कम समस्त भावती भारत माता को वंदना कर

राम को कृष्ण वंदना तब शुभ नाम जगे तब शुभ आशीष मगे गायताय जय हे भारत भाग्य विधाता भारत भाग्य विधाता राम कृष्ण तुम्हें निता पाए नेता सब ये पार्टी विरोध कर विरोध कर माड़गो लगुच तुम प्रजा को शांति दब म

पार्लमेंटा करो तुम तो, तो लोक झगड़ा भूल काम कल तुम विरोध कर तुम्हें तो नेता सब हिंसा झगड़ा लगुच तुम मीडिया लगुचा झगड़ी टेबुलिटी हो जाए पा

सेरकार भारत भाग्य पता उड़े पता टाणी भारत भाग्य विधाता क्या मुख्यमंत्री नुह प्रधानमंत्री नुह राष्ट्रपति नुह भारत भाग्य विधा था राम कृष्ण समस्त भगवान कर नाम कर दरकार इतना आम सुख शांति रही आम दोस जीव परस्पर भाई प्रीति आस इंद्र आज मार्के आती इंद्र को मारे चाहते हैं

दु जन आज कांदे कलिकी शुणी के मां को परिक्रमा करे मां मत क्षमा करेंगे मुझे आप पुह दीदी भी कहीदेवे तुम जाओ मो पुख को तुम्हें पढ़ाओ ये रखनी मो पु पी असुर मान असुरे जाओंद्र अचाश जन पुत्र को धरिकी सब बड़ बंधु पचास जन को धरिकी इंद्र आज भी अच्छा ईला भक्ति तेनाली

जमी घरे रही रुहतु पिलाने जानते आप बयसा ना आप जगन्नाथ को श्रीराम को गोपीनाथ अच्छी मंदिर जागवान छोटे पिला मैंने आमिष खाई जानते नहीं आप बयस भल निरामिष भोजन करतु भगवान नाम टेतु गीतागवती पढ़ू ये आप मंगल आपन शांति आस मन को शांति आपन दे दवा को पड़ब आपंति कौटे खोजुंट

क्यों शांति अच्छा स्वामी पाखे शांति अच्छा धन पाखे शांति अच्छा भोजन शांति अच्छा शांति मन भर अच्छा शांति को बाहर खोजा जाए ना भाव खोजा जाए जो मन भगवान का चरण भा चरण लग्धनपत्ति शांति ना धन सम्पत्तिर शांति मुकुट उल्लैक ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज बन को जानते हैं राजा मैंने मुकुट ओल राज भगवान आपंट

कितने भगवान के लिए कृष्ण मत आप भूलवा को दिखा तुम आपने प्रभु नाम कर विश्राम दूसरी आसंता का बहुत सुंदर देखिए दु जन शत्रुता दु जन आज मिश्ये भक्ति पाए भक्ति द्वारा सबकि संभव है

श्रील उपाध्य महाराज की जय कृष्ण बलराम की जय ग्रंथराज मद भागवतम की जय संवेद भक्तवृंद की जय समस्त मंगल हरी हरि